को सांकर भाष्यार्थ अध्याय शाष्याथ अध्यायचार ब्राह्मणचार अथो अप्यन्े कामादि पूर्वके सत्यम शरीर ग्रहण करण तथा काम प्रयुक्तो ही पुरुषः पुण्यापुण्ये कर्मणि उपचिनेति काम प्रहारे कर्म कर्म अपि पुण्या न भवति पुण्यापुण्येकर्मी अपि पुण्या नव कर्मणि काम तस्मात् काम संसार संसारस्य मूल तथा कामान यह कामेते चोक्तमणे काम यमें मनम सामम भर्जा त्र त्रेट काम पुरुषो यदनमय कारणं अपित्यतो काम मय यहां दूसरे बंध मोक्ष कुशल पुरुष कहते हैं यह ठीक है कि कामादि पूर्वक पुण्य और पाप ही शरीर ग्रहण के कारण है तो भी कामना से प्रेरित हुआ पुरुष ही पुण्य पाप रूप कर्मों का संग्रह करता है कामना का नाश होने पर तो विद्यमान कर्म भी पुण्य पाप की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 इसका जो अन्य समयत्व है वह विद्यमान रहते हुए भी इसके सर्व सर्वमयत्व का कारण नहीं है इसी से श्रुति निश्चय करती है कि यह काम मै ही है यस्मा स कामय सन यादृशन कामेन यथा कामो कामोति तत्क्रतुर्भवती काम इसलास मात्राभिव्यक्तौर सौ विहनम स्फुटी भवतः क्रतु आपद्यते कृतुर्ना मध्यभाषय निश्चय तदनरा क्रिया यत् कृतुर्भवति यदि कृतुना काूना यथारूप क्रतुर से सोय युर्भवतीकर्म कुरते य्रतुस्त फल निवृत्त यद्य कर्म तत्ते निवर्तयति ये तद भी संपद्यते तदीय फलमाते तस्मा से संसारिते च काम एवं हेतुरीती ये यु होता है अर्थात कामना के कार्य रूप जिस प्रकार के क्रतुरी यह युक्त होता है इस प्रकार यह जैसे क्रतु वाला होता है वही कर्म करता है इसका जिस विषय को लेकर क्रतु होता है उसका फल सिद्ध करने के लिए जो योग्य कर्म होता है उसी को करता और जैसा कर्म करता है वही अभिसंपन्न होता अर्थात उसी का फल प्राप्त करता है अतः इसके सर्वसमयत्व और संसारित्व में कामना ही कारण है कामना के अनुसार शुभा शुभगति तथा निष्काम ब्रह्मज्ञ के मोक्ष का निर्प्लोको तदे शक्त स कर्मण की लिंगमुत्रम से कर्मणस्त करोत्ययम् करो लोकान् लोकानस्म लोकाय कर्मण्ती कामय कामयानो था कामय मा काम, आप आत्म कामो न नाम ब्रह्म प्यती उस विषय में यह मंत्र है इसका लिंग अर्थात मन जिसमें अत्यंत आसक्त तो होता है उसी फल को यह सास होकर कर्म के सहित प्राप्त करता है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 तत्स्थे एस श्लोको मंत्रोपि भवति तदे तदेव गतिक्त आसक्तोदूतालाष सन्नित्यर्थः कथमेति सहकर्मण यो तेना सह तत्ल में कि तत्ंगं मन मन प्रधानिंग से मनोलींगमुच्य तो उस विषय में यह श्लोक अर्थात मंत्र भी है वेति उसी को जाता जाता है। है? होकर अर्थात अर्थात उसमें अपनी अभिलाषा कर किस प्रकार जाता है? कर्म के सहित अर्थात जिस कर्म को उसने फलाशक्त होकर किया था उस कर्म के सहित ही वह उसके फल के प्रति जाता है वह वा जाने वाला कौन है लिंग मन लिंग देह मन प्रधान है इसलिए मन को लिंग ऐसा कहा जाता है अथ विंग्य गम्य अवगछति यिंग तो संसारिनः शभूता संसारीलासो हि तत्कर्म करमो भी संगवशा देवास तेना कर्मण तत्फल तेन ही भवति कामो कामो संसारस्यति अत उच्छिन्न कामस्य उन्न काम सेदमान्य कर्मा ब्रम्हिदो भवन्ति पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्य से सर्वे प्रवृय का श्रुते पश्चात अच्छा जिसके द्वारा लिंगन अवगम होता है अर्थात जिससे साक्षी जानता है उसे लिंग कहते हैं इस संसारी का वह मन जिसमें निशक्त पूर्वक शक्त अर्थात उद्भूता होता है, यानी अपनी अभिलाषा प्रकट करता है उस अभिलाषा से युक्त होकर ही उसने वह कर्म किया था इसे अर्थात उस चित्त की आसक्ति के कारण ही इसे उस कर्म से उस फल की प्राप्ति हो जाती है इसे यह सिद्ध होता है कि काम ही संसार का मूल है अतः जिसकी कामना निवृत्त हो गई है उस ब्रह्मवेत्ता के विद्यमान कर्म भी की संतति हो जाते हैं जैसा कि आप्तकान और का आप्तकाम शुद्ध चित्त पुरुष की सारी कामनाएं यही लीन हो जाती है इस श्रुति से सिद्ध होता है किंच प्राप्त कर्मणः प्राप्य भुगत अंतम अवसान यावत्त कर्मण फल कस्य कृत्थ कस कर्मणो प्राप्तेच्य लोके करोति कौती निवर्त कर्मणः फल भुक्त अंत प्राप्य तस्कागतस्म लोकाय कर्मणे अयम् अोक कर्म प्रधान तेनाह कर्मणे इति पुनः कर्म करनायन कर्म कर फलासंगवशा पुनरमुम लोक जाती नु एवं नु कामयम संस संसरति यस्मा कामय, माना जस्माद कामय माना एवं एवयम तथा तस्मा अकामय मनो न क्वचि तथा कर्म के अंत को प्राप्त कर अर्थात जहाँ तक कर्म का अंत यानी अवसान है वहाँ तक उसे पाकर भोग कर यानी कर्म फल की परिसमाप्ति करके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 इस प्रकार जो कामना करने वाला है वह वा संसार बंधन को प्राप्त होता है क्योंकि कामना करने वाला ही इस प्रकार संसरित होता है इसलिए जो कामना करने वाला नहीं है वह कभी संसार बंधन में नहीं पड़ता फलाशक्त ही गतिरुक्ता, अकाम से ही, ही क्रिया अनुपत्ति अकामय मानो मुचत एवं कथम पुनर्कामय महान भवती यो कामो कामोत सवकाम कथम अकाम तेच्यते यो निमो यस्मता काम सोयका कथम कामा या आप्त कामो काम निर्गछति यमो काम यम फलाशक्ति की गति तो बदला दी गई किंतु जो निष्काम है उसकी क्रिया संभव न होने की कारण कामना न करने वाला पुरुष तो मुक्त ही हो जाता है किंतु तो जीव कामना न करने वाला कैसे होता है जो अकाम होता है वही कामना न करने वाला है अकामता कैसे होती है सो बदलाया जाता है जो निष्काम है अर्थात जिससे कामनाएं निकल गई है वह पुरुष निष्काम कहलाता है कामनाएं किस प्रकार निकल जाती है जो आप काम होता है अर्थात जिसने सब कामनाओं को प्राप्त कर लिया है वह आप्त काम है उसकी कामनाएं नहीं रहती कथमाप्य आत्म काम आत्मकाम यम नान्य कामितो वस्तरभूत पदार्थो आत्म्वानों बाह्य कृष्ण प्रज्ञन एकरसः नोर्धम न ना तर आत्मनोंत कामित यस्य वाभूत वस्तुनर यम्वा भूत तत्कत्न्मीत विजानीयाद्वाजानन कं कामेत ज्ञायमानो ये पदार्थ कामितोति न ब्रह्मविद आप्त या एवात्म ब्रह्मवस्वाम कामत आप्तका सह निष्कामो कामो कामयम से मुच्यते नी ये आत्म सर्वती तस्त्मा कामतभ्योस्ती अनात्मितात्म भूदि विप्रतिद्धि सर्वात्मदर्शिन कामतव्यापत्ति कामनाओं की प्राप्ति कैसे होती है आत्मकाम होने से जिसकी कामना का विषय आत्मा ही होता है कोई अन्य वस्तु रूप पदार्थ नहीं होता आत्मा ही अंतर बाह्य पूर्ण प्रज्ञान घन और एक रस है आत्मा से भिन्न कामना के योग्य कोई अन्य वस्तु ना ऊपर है ना इधर उधर है और ना नीचे है जिसके लिए सब आत्मा ही हो गया है वह किसके द्वारा किसे देखे सुने मनन करे अथवा जाने इस प्रकार जानने वाला किसकी कामना करे जो पदार्थ अन्य रूप से जाना जाता है वही कामना के योग्य होता है और यह अन्य पदार्थ आप्तकाम ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में है नहीं अतः जो भी आत्मकाम होने के कारण आप होता है वही निष्काम अकाम और कामना न करने वाला भी है इसलिए मुक्त हो जाता है जिसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है उसके लिए कामना के योग्य कोई अनात्मा नहीं रहता कोई दूसरा कामना के योग्य आत्मा भी रहे और सब कुछ आत्मा भी हो जाए हो गया ऐसा कथन तो विपरीत ही है अतः सर्वात्मदर्शी के लिए कामना के योग्य वस्तु का अभाव हो जाने के कारण कर्म संभव नहीं है ये तो प्रत्यवाज परिहार्थम कर्म कल्पयन्ति ब्रह्म विदोपी तेषा नात्मे भवति ही प्रत्यवाज सेव्य अभिप्रेत येन चाचनयाद्यती नि संबंधो विदित आत्मा तम ब्रह्मविद ब्रूम नित्यम अश्नाजातीतीत आत्मा पश्यस्माच्च जिहास्यन्यो न पश्य शक्यत संबंध यस्व्रह्म से प्रत्यवाय परिहार्थम कर्मेति न विरोधा अतः काम अकामय मानो न जायते मुचत एव जो लोग प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए ब्रह्मवेत्ता के भी कर्म की कल्पना करते हैं उनके लिए सब आत्मा ही नहीं होता क्योंकि प्रत्यवाय तो आत्मा से भिन्न कोई अन्य त्यागने योग्य पदार्थ ही माना गया है ब्रह्मवेत्ता तो हम उसे कहते हैं जिसने आत्मा को क्षुधादि से अतीत और प्रत्यवाय से असंबद जाना है यह सर्वदा क्षुधादि से अतीत आत्मा को ही देखता है क्योंकि जो आत्मा से भिन्न किसी है या उपादेय वस्तु को नहीं देखता उससे कर्म का संबंध होना संभव ही नहीं है जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है उसी को प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए कर्म की आवश्यकता है इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है अतः कामना का अभाव होने कारण कामना न करने वाला पुरुष जन्म नहीं लेता वह मुक्त ही हो जाता है अकामयम् अनाश्य आनस्य कर्माभावे गमन कारण प्राणवाघादय नोत्क्रामती नोर्धम क्रामती देहा सद्वाम आत्मकाम तय ब्रह्मभूत सर्वात्मनों ब्रह्मणो दृष्टात प्रदर्शित्रूप तद्वा अस्य कामत्म काम काम रूपम् इति तस्य हि भूतो यमर्थ तष्टिकूत उपसा काम ईम्मा इत्यादीना इस प्रकार कामना न करने वाले उस पुरुष के कर्मों का अभाव हो जाने के कारण गमन का कोई कारण न रहने से उसके बागादि प्राण उत्क्रमण नहीं करते देह से ऊपर की ओर नहीं जाते और आत्मकामता के कारण आप हुआ वह यही ब्रह्मभूत हो जाता है वह यह निश्चय ही इसका आप्तकाम आत्मकाम और आकाम रूप है इस प्रकार यह दृष्टांत रूप से उस ब्रह्म का ही रूप दिखाया गया है अथा काम मेंल इत्यादि वाक्य से या उसी के दृष्टानतादी का दृष्टांतिक भूत अर्थ का उपसंहार किया गया है स कथम एवं भूत मुच्यत यो ही सुषुप्तावस्थमी निर्विशेषम अद्वैतम अलुप्तम अलुप्त पश्यति आत्मा कामे तसा कर्मा गमन प्राणवाघाद नोत्क्रमें किंतु विद्वां स इहव ब्रह्म यद्य देहवाणीवक्ष्य स ब्रह्म सन् ब्रमाप्येती तस्या ब्रह्मेदेतव का सी तस्मादि ब्रह्मैव इस प्रकार का साधक किस प्रकार मुक्त होता है सो कहा जाता है जो सुसुप्त अवस्था में स्थित की भाती निर्विशेष अद्वैत अलुप्त चिद्रूप ज्योति स्वरूप आत्मा को देखता है उस कामना न करने वाले पुरुष के कर्मों का अभाव हो जाने के कारण गमन का कोई कारण न रहने से उसके वागादि प्राण उत्क्रमण नहीं करते किंतु वह विद्वान यही ब्रह्म रूप हो जाता है यद्यपि वह देहवान सा दिखाई देता है किंतु वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त होता है क्योंकि उसके अब्रह्मत्व के परिच्छेद की हेतुभूता कामनाएं नहीं रहती इसलिए वह यही ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है शरीर पात के पश्चात नहीं नी विदुथो मृत से भवा आपत्जीवत भाव देहासन्धा भावण्व तो ब्रमाप्येतुच्य भावापत्त मोक्षा सर्वोपनिषद विवक्षि आत्मक स बाधि भव कर्महेतुक मोक्षः न ज्ञाननित सचानिष्ट अन्य मोक्षा से प्राप्त न ही क्रिया निवृत्थ निोदृष्ट निश्चय मोक्षम्यस नि महिमा मंत्रवर्णना मरे हुए विद्वान को भावांतर की प्राप्ति नहीं होती अर्थात उसका जीवितावस्था से भिन्न भाव नहीं होता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 वर्धनात्मन स्वभाव स न शक्य पुरुष व्यापारा भावी की त्यक्त वक्त नग्निरोटन्य प्रकाशो अग्नि अग्निव्यापारा व्यापारा भवी स्वाभाविकेती विप्रतिषिद्ध इसके सिवा स्वाभाविक अकृत्रिम स्वरूप से भिन्न कोई अन्य पदार्थ नित्य है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती यदि अग्नि के उष्णत्व के समान मोक्ष आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है तो उसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह पुरुष के व्यापार द्वारा पीछे से होने वाला है अग्नि का उष्णत्व या प्रकाश भी अग्नि के व्यापार के पीछे होने वाला नहीं है वह अग्नि के व्यापार के पीछे होने वाला है और स्वाभाविक भी है ऐसा कहना तो विरुद्ध है ज्वलन व्यापारानुभावितम उष्ण प्रकाशयोरी छेन्ना व्योधानाप गमाभि पूर्वक तत्राग्न किं अनोपलब्धि दृष्टे ग्यक्तिपेक्ष ज्वलनादूर्वक उम्रुणाभ्यांजते तरागपेक्ष किदृष्टेरग्नेकाशौर्मौ व्यवहृत कसिदृष्ट तत्सबधम्वलनापेक्ष व्यवधानापगमे दृष्टिते भ्रांति रूप जायते ज्वलन पूर्वकावेत तो उष्ण प्रकाशौ धर्मौ विति यदि कहो कि अग्नि के उष्णव और प्रकाश का ज्वलन व्यापार के पीछे होना तो सिद्ध होता ही है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि वह तो दूसरे की उपलब्धि के व्यवधान की निवृत्ति की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 अतः ज्वलन की अपेक्षा से दृष्टि के उस व्यवधान के निवृत्ति होने पर वे अभिव्यक्त हो जाते हैं इसी से जब भ्रांति हो जाती है ये उष्णत्व और प्रकाश धर्म ज्वलन पूर्वक उत्पन्न हुआ है